श्री शंकर इति महात्मनः नाम विष्णुस्रनामस्त्र शाकर कीर्तनीये केशवस्थ महात्म ना सहस्र दिव्याेण प्रकर्तिद कीतनीय केशव से महात्मनम इति दिव्याेण प्रकर्तिदम नाम मुक्तम सहस्त्रुनातिरक्त मुक्तमीति दर्शयती दिव्यां नाम सहस्रम दर्शिता प्रकारातरे संोपत्तिर्दर्शिता इीदम स्पर्श यह बात दिखलाते हैं कि यह नाम पूरा पूरा कहा गया है यह न तो एक सहस्र से कम है और न अधिक दिव्य अर्थात अपराकृतनामों का प्रधान रूप से कीर्तन हो चुका ऐसा कहकर यह दिखलाया है कि यह सांख्य प्रकारांतर से भी पूर्ण हो सकती है प्रक्रमे किम जपन मुच्यते इति जप पादानात कृतयेत इत्यनेनापि त्रिविध जपो लक्ष्य से उच्चोपांशु मानसलक्षणविधो जप आरंभ में किसका जप करने से जीव मुक्त होता है इस वाक्य में जप शब्द ग्रहण किया जाने से कीर्तन करे इस पद से भी उच्च उपांशु और मानस रूप तीन प्रकार का जप ही लक्षित होता है यह इदम तृणीया नित्यम यहाँ पर नशुभ प्राप्यात किंचित सौमुत्रेह मानव यह इदम तृणीयात नित्यम यह च ची न नशुभं प्राप्या किंजि सह अमु्रह च या य इदम शृणुिया स्पष्टा परलोक प्राप्त ययाति नहसादी वम प्रात सूचय अमुत्रुक्त यह इदम सृणियात इत्यादि श्लोक का अर्थ स्पष्ट ही है पर परलोक को प्राप्त हुआ याति नवसादी के समान वहाँ भी अशुभ प्राप्ति का अभाव सूचित करने के लिए अमूत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वेदांतको ब्राह्मण स्या क्षत्रियो विजयी भवेद वैश्यो धन समृद्ध सूद्र सुदातक ब्राह्मण स्या क्षत्रिय विजयी भवे वैश्य धन समृद्ध सैत् शुद्र सुखम अवापनुयात वेद उपनिषद ब्रह्म ग्यवग्छती वेद्त जो वेदात उपनिषदों के अर्थ ब्रह्म को जानता है उसे वेदात कहते हैं कि जपन्च्यते जंतुर्जन्म संसार इति वचनात् जप कर्मणा साक्षात् मुक्ति शंकायाँ कर्मण साक्षा मुक्तिहेतुव न्ञने नाव मोक्ष की दारशय वेदात सैक्त कर्मण तत्वशुद्धिद्वारण मोक्षहेतुवा किसका जप करने से जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो सकता है इस कथन के अनुसार जप रूप कर्म से साक्षात मोक्ष होने की शंका होने पर कर्मों की मोक्ष में साक्षात कारणता नहीं है मोक्ष ज्ञान से ही होता है यह दिखलाने के लिए ब्राह्मण वेदांत का ज्ञाता हो जाता है ऐसा कहा है कर्म तो अंतकरण की शुद्धि द्वारा ही मोक्ष के हेतु होते हैं कथाजपतिन कसाय पंक्ति कर्माणी ज्ञानी तो परमागति कसाए कर्म भी पक्वे तथो ज्ञानम प्रवर्तते वासनाओं का पकर, पकाना ही कर्म है और ज्ञान परम गति है कर्म के द्वारा वासनाओं के जीर्ण हो जाने पर फिर ज्ञान होता है नित्यम ज्ञानम समह साध्य नरो बंधात् प्रमुचते नित्य ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य बंधन मुक्त हो जाता है धर्मा धर्मांसुखम च्ञानमच ज्ञाना मोक्षोधिगम्य धर्म से सुख और ज्ञान होता है तथा ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है योगिन् कर्म कुरे संगम त्यक्ता योगी जन आसक्ति त्याग कर चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं कर्मणा कर्मण बध्यते जु विद्युच्यस्मा कर्म पारदर्शनः जीव कर्म से बंधता है और विद्या से ही मुक्त हो जाता है इसलिए पारदर्शी यति जन कर्म नहीं करते यथोक्ता न परिहाय पर आत्मज्ञाने शमे चाहदाभ्यास यत्नवान् श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि विहित कर्मों को भी त्याग कर आत्मज्ञान श्रम और वेदाभ्यास में यत्नशील हो तपसा कलम संबंधी विद्यामृत मतुतः मनुष्य तब से पाप नष्ट करता है और विद्या से अमृत प्राप्त करता है ज्ञान उत्पद्यते पाप से कर्मण यथा दर्शतल प्रख्य पश्यत्म आत्मनि इदिस्मृतिभ्य तमेत वेदावचन ब्रह्मणा विवधि सीधी यगन दानन तपसा नाशक यजेता दर्वी होमे भवति इत्यादि स्मृतिभ्यः पाप कर्म के छीड़ हो जाने पर पुरुष को ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय वह स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने आत्मा में आत्मा को देखता है इत्यादि स्मृतियों से तथा इस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेदानुवचन से तथा निष्काम भाव से आचरण किए हुए यज्ञ दान और तप से जानने की इच्छा करते हैं और मनुष्य जिस किसी भी वस्तु से अथवा दर्वी होम से यजन करे किंतु इससे उसका मन ही शुद्ध होता है इत्यादि श्रुतियों से भी कर्म अंतकरण की शुद्धि के ही हेतु सिद्ध होते हैं ज्ञानादेव मोक्षो भवती ज्ञाना ज्ञादे तो कवल्यम प्राप्यते तेन मुच्यते ब्रह्म विदाप्नोति विद्नों तरति तरतिशोक ब्रह्म वेद ब्रह्म ब्रह्म सन्ब्रह्माप्येति तमेवा विदिमृत में नान्यपन्था यदा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्ना कत चेदेदी वेदीदथ। सत्यमस्ती ने वेदी महती विनि यदा चर्मदा का संषय मानवा तदा दें दुखसविष्य तो न कर्मण प्रियागे नैके अमृतमाननशो वेदात सुनिता था संसाद शुद्धतवाह ये ब्रह्म लोकेतु परंतकाले पराममृता परमुच्चंद सर्वे इत्यादि श्रुतिभ्य मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त होता है उससे मुक्त हो जाता है ब्रह्म को जानने वाला परम पद को प्राप्त कर लेता है आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है उसे जानकर ही मृत्यु को पार करता है मोक्ष के लिए कोई और मार्ग नहीं है ब्रह्मानंद को जानने वाला किसी से भी भय नहीं मानता यदि उसे इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही जान लिया तब तो ठीक है और यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है जब मनुष्य आकाश को चमड़े के समान लपेट लेंगे तब परमात्मा को बिना जाने भी दुख का अंत हो जाएगा कर्म से प्रजा से या धन से अमृतत्व प्राप्त नहीं होता किंतु विद्वानों ने एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त किया है वेदांत विज्ञान से जिन्होंने परमार्श का निश्चय कर लिया है तथा तो जो सन्यास योग से शुद्ध चित्त हो गए हैं वे सभी यति जन प्रलय के समय ब्रह्मलोक में परम अमृत होकर मुक्त हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों से यही बात सिद्ध होती है शुद्र सुखम्वापनुयातव ना न तो जप ये नस्मा शुद्रो ये नवक्तुते स्रव चवन ब्राह्मणमग्रता महाभार श्रवण मनुाएं सुगतिमिया्रवणच स्तृ्रयोगी हरिवशे युद्रशिया ससुखमुयात इतनी व्यवहित सम्बन्ध त्रैवर्णिका की शुद्ध सुख, सुख प्राप्त कर सकता है किंतु श्रवण मात्र से ही जप यज्ञ से नहीं क्योंकि श्रुति में कहा है अतः शुद्ध का यज्ञ में अधिकार नहीं है ब्राह्मण को आगे करके चारों वर्णों को श्रवण करावे इत्यादि वाक्यों से महाभारत में उसे श्रवण की आज्ञा दी गई है हरिवंश में कहा है शुद्ध योनि को श्रवण से ही शुभ गति प्राप्त होती है अतः जो शुद्ध अथ शुद्र, शुद्र श्रवण करता है वह सुख पाता है इस प्रकार इस शुद्र पद का व्यवधान युक्त श्लोक के सुनियात श्रवण करे पद से संबंध है संबंध है और त्रैवर्णिकों का कीर्तित कीर्तन करे पद से संबंध है धर्मा प्राप्या धर्म अर्थाथमाया कामुया कामी प्रजाथी चाप्नुया प्रजा धर्मी प्राप्या धर्म अर्थम प्राप्या काम अवापनुयामी प्रजाथी चर्म चाहने वाला धर्म अर्थ चाहने वाला अर्थ कामनाओं की इच्छा वाला काम और संतान चाहने वाला संतान प्राप्त करता है चक्षु आदि नाम चक्षुरादीना आत्मयुक्त मनसाधिष्ठिता सेवाकूल्या प्रवृत्ति काम प्रजायत इति प्रजा सतति आत्मा के सहित मन से अधिष्ठित चक्षु आदि की अपने अपने विषयों के अनुरूप प्रवृत्ति को काम कहते हैं जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी संतति है भक्तिमान यह सदत्त्थ शुचिस्तगत मनस्रम वासुदेव से नामना भी तत्कर्त भक्तिमा यदा उत्था शुचि तदगत मनसा नामनाम प्राप्नोति प्राप्नोति ज्ञाति अचलाम् श्रेयः अनुत्तमम् एकत प्रक यश प्रा विपुम ज्ञाति्यमेंचलाियनोतिनोतीम यश्ति विपुल ज्ञाति्यम चंशं आेय प्राप्त न दाप्नोति क्वचिदा वीज तेजस विंदती बलरूपगुणा न भयम क्वचि आपनोति वीर्य तेज च विंदती आरोग दुतिमा गुणावित जो भक्तिमान पुरुष सदा उठकर पवित्र और तदगत चित्त से भगवान वासुदेव के इस सहस्त्र नाम का कीर्तन करता है वह महान यश जाति में प्रधानता अचल लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है उसे कहीं भय नहीं होता वह वीर और तेज प्राप्त करता है तथा तो निरोग कांतिमान और बल रूप एवं गुण से संपन्न होता है रोगार्तो मुच्यते रोगाद बद्धो मुच्चेत बंधनाद भयान मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेतापन्न आपत रोगा मुच्यते रोगा बद्ध मुच्चेत बंधनात् भयात मुचेत भीत तो मुच्चेत आपन्न आपद रोगी रोग से बधा हुआ बंधन से भयभीत भय से और आपत्तिग्रस्त आपत्ति से छूट जाता है दुर्गा्यतितरसु पुरशोत्तम सुवर्ण सहस्रेण निक्ति समन्व दुर्गा अतितरती आशु पुरुष पुरुषोत्तम स्तुवन नाम सहस्त्रेण नित्यं भक्ति पुरुषोत्तम के सहस्रनाम से भक्ति पूर्वक नित्य प्रति स्तुति करने से पुरुष शीघ्र ही दुखों से पार हो जाता है वासुदेवाश्रय हो मर्त वासुदेवपरायण सर्वप विशुद्धात्माति ब्रह्म सनातन मर्त्यः वासुदेव वासुदेवपरायण सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातनम वासुदेव के आश्रय रहने वाला वासुदेव परायण मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है न वासुदेव वास्ुदेवक्ता अशुभम विद्यते क्वचि जन्म मृत्यु जरा व्याधिभ दैवपजाते न वास्ुदेवक्ता अशुभम विद्य क्वचि जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम् न एव उपजाते वासुदेव के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा तो उन्हें जन्म मृत्यु जरा और रोगों का भय भी नहीं रहता इमं स्तवम अधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युजेतात्मा सुखा शांति स्मृति कीर्ति भी इमं स्तवम अधीयान श्रद्धा भक्ति समन्व युद्धेत आत्मसुख शांति श्री श्रीधित स्मृति इस स्तव का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने वाला पुरुष आत्मसुख क्षमा लक्ष्मी धैर्य स्मृति और कीर्ति से युक्त होता है भक्तिमा इत्यादि भक्तिमत शुचे सतत मुद्युक्त चित्त श्रद्धालु विशिष्टाधिकारी फल विशेषम दर्शयती भक्तिमान इत्यादि श्लोक से भक्ति युक्त पवित्र सदा ही उद्योगशील समाचित श्रद्धालु एवं विशिष्ट अधिकारी पुरुष के लिए विशेष फल का निर्देश करते हैं श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि भक्तिर्वजन तात्पर्यम आत्मन सुखम आत्मसुखम तेल चादिभि युजते आस्तिकतायुक्त बुद्धि का नाम श्रद्धा है भजना या तत्पर होना भक्ति है आत्मा के सुख को आत्मसुख कहते हैं उस आत्मसुख और शांति आदि गुणों से संपन्न हो जाता है न क्रोधो न च महार्य न लोभो न शुभातिवंतीकृतपु्या भक्ता पुरुषोत्तम न क्रोध न च महार्य ना लोभ ना शुभा मति कृतपुण्या भक्ता पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तम भगवान के पुण्यात्मा भक्तों को क्रोध क्रोधमाश्चर्य अर्थात पराए गुण में दोष दृष्टि करना लोभ और अशुभ बुद्धि नहीं होती ना क्रोधो न लोभो ना शुभा इति मतिबंधरहित नकारेण समस्तम पद्र क्रोधादयो न न न क्रोधो न लोभो न शुभा मत इन तीन पदों में याबंधते रहित नकार के साथ समाप्त है अर्थात क्रोधादि नहीं होते और मास्यर्य भी नहीं होता दौह सचंद्रार नक्षत्राखसोभ महादति वासुदेव से वीरजेन विधृता ने महात्मन दौह स्वचंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशा भू महोदधि वासुदेवस्य से वीरण महात्मनः ने चंद्रमा सूर्य और नक्षत्रों के सही स्वर्ग आकाश दिशाएँ तथा समुद्र ये सब महात्मा वासुदेव के वीर से ही धारण किए गए हैं ससुरा सुरगंधर्व सयक्षो रघराक्षसम जगदे वर्ततेद कृष्णसचराचर ससुरासुरगंधर्व सक्षोरघ राक्षसम जगदे वर्ततेदं कृष्णस सचराचर देवता असुरगन्धर्वयक्ष सर्प और राक्षसों के सहित यह सम्पूर्ण चराचर जग श्री कृष्ण के ही वशवर्ती है इंद्रियाड़ी मरो बुद्धिस्व तेजो बल धृति वास्तुदेवात्मक क्षेत्र इंद्रिया मनः बुद्धि सत्व तेजः बल धृति वास्ुदेवात्मका आहु क्षेत्रम क्षेत्र इंद्रिया मन बुद्धि अंतःकरण तेज बल धृति तथा क्षेत्र और क्षेत्र इन सबको वासुदेव का रूप ही कहा है माचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभु धर्मो धर्मस्य प्रभु प्रभुरच्युत सर्वागमनाच नाम आचारह प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभु अच्युत सब शास्त्रों में सबसे पहले आचार ही की कल्पना होती है आचार से ही धर्म होता है और धर्म के प्रभु श्री अच्छ्युत ही है ऋषि पितरो देवा महाभूतानि धातव जंगमा जंगम चेदम जगन्नायणोद ऋष पितरः देवाः महाभूतानि धातव जंगमा जंगम च इदम जगत्नारायणोद्भव ऋषि पितर देवता महाभूत धाते और यह जगत नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं योगो ज्ञानम तथा साक्ष विद्या शिल्पदी कर्म विज्ञानम वेद शास्त्र विज्ञानमेंस जनादनाथ योग योग साक्ष विद्या शिल्पी कर्मचार शास्त्रा विज्ञानम एतत तथा जनादनाथा सांख्यादि विद्याय कर्म एवं वेद शास्त्र और विज्ञान ये सब श्री जनार्दन से ही हुए हैं एक विष्णु महद्भूत पृथकभूत त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्माते एक विष्णु महद्भूत पृथकभूता अनेकश त्रीन लोकान व्याप्य भूतात्मा भुंगते विश्वभुक् अव्यय एकमात्र विष्णु भगवान ही महस्वरूप है वह सर्वभूतात्मा विश्वभोक्ता अविनाशी प्रभु ही तीनों लोकों को व्याप्त कर नाना भूतों को तरह तरह से भोगते हैं जौह सचंद्राक नक्षत्र इत्यादिस्तुत्य वासुदेव से नाम नाम अर्थवादा इति प्राप्तिवचनम यथार्थकथनम अर्थवाद्व दर्शयती सर्वागमानाचारवाक्य धर्माण आचरवत एवाधिकार इति इन दर्शयतीन दौचंद्राकक्षत्र आदिश्लोकों से स्तुति किए जाने योग्य भगवान वासुदेव का महात्म बतलाते हुए दिखलाते हैं कि उपर्युक्त फलों की प्राप्ति बतलाना यथार्थ कथन ही है अर्थवाद नहीं सर्वागमनाचार अबांतर वाक्य से यह दिखलाते हैं कि सब धर्मों का अधिकार आचार वाहन को ही है इमं समम भगवत विष्णुव्यासेन कृत तम पठे दुरुष श्रेय प्राप्त इम स्तवम भगवत विष्णो व्यासन की पठेत यह इच्छेत पुरुष श्रेय प्राप्त सुखा चिस् पुरुष को श्रेय कल्याण और सुख पाने की इच्छा हो वह श्री व्यास जी के कहे हुए भगवान विष्णु के इस स्त्रोत्र का पाठ करे स्तवम स्तवं इत्यादिना इदीना सहस्रशाखा सर्व कृतमिति सर्वे साक्षात्तमी सर्वरव अर्थिभ सादरम पढ़ल इति दर्शयति इमम स्तम इत्यादि से ये दिखाते हैं कि स्तोत्र को सहस्रशाखाओं के ज्ञाता साक्षात नारायण भगवान कृष्णद्वयपालन ने ही बनाया है इसलिए सभी कामना वालों को सब प्रकार का फल प्राप्त करने के लिए इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए विश्वेश्वर देव जगत प्रभुवाप्यम भजन्ति ये पस्कराक्षम नृत्य पर विश्वेश्वरम अजम देव जगत प्रभुवाप्यम भजन्ति ये पस्कराक्षम नते ते यहां जो पुरुष विश्वेश्वर अजन्मा और संसार की उत्पत्ति तथा लय के स्थान देवदेव पुंडली काक्ष भजते हैं उनका कभी पराभव नहीं होता विश्वेश्वरम इत्यादि विश्वेश्वरोपासनादेव स्त्रोतारे धन्याता इति दर्शयती विश्वेश्वरम इत्यादि से यह दिखाते हैं कि वे स्तुति करने वाले श्री विश्वेश्वर की उपासना से ही धन्य